यहाँ पर जो है वह है ना न्यक् तो नक्त के द्वारा पालन होना है इसलिए त्यक्त का अर्थ वहा क्यागेन क्याग, त्यागे न इसी बात को कहते हैं अतः इसलिए न्याग के त्यागे ने यही अर्थ करना चाहिए अयम एवं वेदार्थ एक जगह कहा ना कि जिसकी जिसकी दृष्टि तत्व में टिकी हुई है वह अभिसंख्यता बिना किसी शंका के शास्त्र का अर्थ कर देता है वो नहीं देखता कि यहाँ पर व्याकरण की कोई गलती हो रही है कि इसकी क्योंकि वो तत्व में दृष्टि टिकी हुई है तो उसका अर्थ वही होगा दूसरा तो हो नहीं सकता दूसरा अर्थ बनी नहीं सकता इसीलिए वाष्यकार भगवान यहाँ डंकी की चोट पर कहते अयम एवं वेदार्थ यही वेद का अर्थ है त्यागे न ऐसा ही अर्थ है त्य न जो है यह अर्थ नहीं है त्यागे नहीं है भुंजी था का अर्थ पाले था ये कर दिया यहां भी देखो अब व्याकरण कोई ही देखे कहे के भूंजीथा का अर्थ पाली था कैसे कर दिया क्योंकि भुजो अनवन है अवन अर्थ में पालन अर्थ में तो को होता नहीं तब तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि जो है लौकिक नियम है वेद में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है तो वैदिक प्रयोग मानकर के पाल अर्थ करने में किसी प्रकार का वहां दोष नहीं है और पालेथा का अर्थ यहाँ पर यहाँ पर पालिया बनेगा क्योंकि संपूर्ण भोगों का त्याग जिसको किया है वह अधिकारी है तो उसके लिए भुंजी था यह अर्थ ठीक नहीं वैसे कोई कोई ऐसा मान लेते हैं और अर्थ किए करते भी है ईश्वर तत्व तो साक्षात्कार लक्षणम भोजनम कर तो वहां भी जो है भोजन क्या हुआ हाँ शंकरा। शंकरानंद जी ने ये उन्होंने अर्थ ये लिया कि जो है तेना जगता त्यक्ति व्यक्ति जगत को छोड़ दिया तो बुद्धिया उस बुद्धि के द्वारा बुद्धिया जो है भुंजी था ईश्वर तत्व तो साक्षात्कार लक्षणम भोजनम कुछ भी जो है भोजन क्या हुआ वह ईश्वर तत्व तो साक्षात्कार जो है वह विषय में जैसे भोजन है उस प्रकार का भोग तो नहीं बन सकता ऐसा ही तो भुंजी था पाले था इवन त्यक्तम भाष्यकार भगवान कहते इस प्रकार षण है थोड़ा सा हम टीका देख ले पहले त्यागीन, टीका में देखें त्यागीन आत्मा रक्षित त्याग के द्वारा जो है वह आत्मा रक्षित हो। कैसे निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान अनुकूल त्याग हमको किस आत्मा में प्रतिष्ठित होना है जो अक्री है जो है तो आक्री में जो है जब प्रतिष्ठित होना है तो फिर कर्म जो है वह कर्म या भोग उस अक्रिय में प्रतिष्ठा में जो है सहयोगी नहीं बनेगा इसी बात को लेकर निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान त्याग जो है निष्क्रिय आत्मस्वरूप की अवस्थान के अनुकूल है सन्यासी के लिए मुख्य साधन ये होता है उदासीनता इसीलिए एक संप्रदाय उदासीन संप्रदाय तो उदासीन क्या उदासीन जो तो कुछ भी कुछ भी हो जाए उसको अंदर प्रवेश मत करने को क्या करते उससे ऊपर उठ जाए कुछ भी इसमें आश्चर्य नहीं जगत में कुछ भी हो जाता है कोई गाली दे दिया गया कोई माला पहना दिया आप उससे उसको अंदर न आने उसको वहीं छोड़ दीजिए उसको पकड़िए मत उससे उदासीन हो जाए तो ये प्रतिक्षण के प्रतिक्षण जो अभ्यास है इसमें उदासीन तत्व या त्याग तत्व इसी का नाम त्याग तत्व कि त्याग तक तो प्रत्येक क्षण के जो है अभ्यास में इसकी अपेक्षा है और जो इस पर ध्यान नहीं दे पाता है वो कितना भी प्रयत्न करते उर्झी जाएगा क्योंकि व्यवहार में आप उड़जते रहेंगे व्यवहार तो एक समान तो रहेगा नहीं कोई न कोई उलझन तो आ ही जाएगी आप उसको झट छोड़ने में समर्थ नहीं होंगे तो उड़ज जाएंगे तो आपके जो है आत्मानुसंधान में वो बनेगा इसलिए कहते हैं कि त्याग जो है वह निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान के अनुकूल है सन्यासी न शरीर संधारण संधारणोपयुक्त कौपीना छादन भिक्षा सनादिते कथित द्रव्य परिग्रह कति भाई सन्यासी को तो वैसे त्याग है जब सन्यासी हो गया तो उसका त्याग हो गया खाली इतने है कि शरीर धारणोपयोग जो है इतना मात्र वस्त्र इतने मात्र जिसे शरीर स्थिति रह सके शरीर की क्या आवश्यकता है साधन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है इसलिए शरीर स्थिति पर्यंत जो है इतने मात्र जो है वह रखता है पर कहीं कहीं जो है कभी आश्रम बना लिया तो इतने से काम नहीं चलेगा ज्यादा लेना पड़ता है इसलिए कहते हैं आनंद गिरी जी की असनादित द्रव्य परिग्रह इससे ज्यादा भी द्रव्य परिग्रह कभी आ जाए उसके सिर पर तो सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा राग हो गया तो इसलिए स्मृति सावधान कर देती है क्वालिशी रागश्चेत प्राप्त नौती जो उसमें जरा भी राग चित्त में उत्पन्न हो जाए तो उसके तन निरोधी इतना कर्तव्य छट उसके निरोध का करने का ही नहीं तो ये राग बांध देगा उसको राग उसको बांध देगा वो फांसी फिर जो है वो लग जाए। जो पहले छोड़ा था वो फांसी फिर पकड़ तो लेगी उसको इसलिए रागश्चे प्राप्त नहीं होती राग जो है यदि प्राप्त होता तो निरोधी कर्तव्य इसलिए उसके लिए नियम देता शास्त्र उसके लिए नियम बताता है कि तस्व प्रधान विरोधित्व क्योंकि वो प्रधान चिंतन में विरोधी होगा राग तो जो है आपके जो है वह प्रधान जो चिंतन है उसमें विरोधी हो जाने चाहिए अभिप्रेत्य नियम विधि मैसा अभिप्राय नियम बना देती है क्या नियम बना देती है नियम बना देती है कि मागृ एवं त्यक्तम इस प्रकार के शणा का परित्याग करने वाले तुम मागृिम आकांक्षा माकाशी धन विषयान धन विषय का आकांक्षा नहीं करना शायद फिर आ जाए कहीं की धन की आवश्यकता है तो धन विषय का आकांक्षा नहीं करना नहीं करना क्यों करते हो? नहीं माँ मत करो धन विषय की इच्छा मत करो ये नियम कर दिया ये सन्यासी के लिए नियम कर इच्छा मत करो कश्य धन कश्यचित सेवा किसी के भी धन की इच्छा मत करो अपने या दूसरे के धन की इच्छा भी मत करो तुम्हारे पास धन आवे तो उसकी भी इच्छा मत करो और दूसरे का तो कोई प्रश्न नहीं है कोई संबंध लगा करके पूर्व पूर्वाश्रम के धन की इच्छा मत करो या कहीं बैठे हो वहां धन सामने आ जाए तो उसकी भी इच्छा मत करो स्वस्थ परस्य क्योंकि उसको कहे भाई इसका मेरे अधिकार है किसी का धन तो नहीं लिया मेरे पास आ गया तो उसकी उसकी इच्छा तो हम कर सकते हैं कहते नहीं स्वच्छ वा परस अपने संबंधी इस शरीर संबंधी या दूसरे शरीर संबंधी किसी के धन मां समझती माकांक्षी अब ई अर्थ जब आप करेंगे तो स्वीदी अन्यर्थों को निभाते अर्थ जब आप करेंगे इसका दूसरा भी अर्थ भाष्यकारोपण करेंगे जो हमने मूल में बताया था पहले पर इस अर्थ में स्वीत का जो है कोई तात्पर्य नहीं क्योंकि कश्य स्व सेवा परी तो यह स्वीत जो है उसका सामान्य अर्थ है पर यहाँ पर उसका कोई प्रयोजन नहीं इसलिए कह दिया स्वीड अर्थ को निपात। अब एक दूसरा अर्थ भाष्यकार भगवान इसी का करते हैं क्या अर्थ करते हैं आत्मा नियम विधि मत करो अथवा मागृह ये क्यों कहती है श्रुति इसलिए श्रुति कहती है कि तुमको बता दिया इस प्रकार के विचार में लगो अब विचार में बाधक कौन है विचार में बाधक कौन है ये जगत की की की इच्छा अरे भाई वो है मैं भाष्य कर रहा हूँ आप क्यों गौरा रहे हैं? गृदा भाष्य में है की नहीं नहीं वो सब कर लिया तुम नहीं जाने मैंने बोल दिया कशस्वी धनम कस्य परस्य स्वयं धनम माँ कांक्षी स्वित अनर्थ को निपाता ये हो गया अथवा माँ ग्रह अविकांशा मत करो धन की अविकांश मत करो ये सामान्य कर दिया सामान्य क्यों धन की आप अपचा न करें कस्मात कहते कश्यव धर्म आक्षेप आपको आक्षेप जब हम अर्थ करेंगे तो स्वीधन अर्थक नहीं होगा आक्षेपक धन किसका हुआ कश्य स्वीप किसका धन है यानी किसी का भी धन नहीं धन किसी का है ही नहीं तो धन किसी का जब है ही नहीं है तो जो अपना होने नहीं है उसकी इच्छा क्यों करना जो अपने को लात मारने वाला है उसको क्यों पकड़ना पहले से जब होने ही नहीं है किसी का हुआ ही नहीं धन तो उसकी इच्छा क्यों, क्यों करना इसलिए तो न कश्चित धन मस्ती यद गृह इसी का धन है ही नहीं है जिसकी अभी करें इसमें दो प्रकार का प्राप्त लेते एक तात्पर्य है कि धन किसी का होता नहीं किसी का साथ नहीं देता इसलिए उसकी अविकांशा क्यों करें? करे दूसरी चीज ये है कि वो वो, वो एक आत्म तत्व तो तो ही है ना है? तो आत्म तत्वातिरिक्त तो समीक्षा है तो किसी का भी जो धन प्रतीत हो रहा है वो है ही नहीं है वो है ही नहीं वो तो प्रती मात्र है इसलिए वो है ही नहीं जो है ही नहीं उसकी इच्छा तुम कर रहे हो रस्सी में शर्त है ही नहीं पर्दे पर कोई दुकान है ही नहीं तुम उसकी इच्छा क्यों कर रहे हो वो तो दिख रहा पर है ही नहीं ऐसे किसी प्रकार की वस्तु जो है वो धन वस्तु तो है ही नहीं वो दिख मात्र रहा है इसलिए उसकी इच्छा मत करो की ये दोनों प्रकार का असले है आत्मैव इदम भाष्य पूरा कर ले तब भी करें आत्मैव इदम सर्वम ईश्वर भावना सर्वम त्यत्म तत्व तो है ऐसा ईश्वर भावना जब कर लिया आपने तो ईदम हो गया आत्मा इदम हो गया ईश्वर जिसको यह जानते थे वही तो धन था वह तो हो गया ईश्वर इले सर्वम त्यम सब छूट गया अतः आत्मनादम सर्वम आत्म सर्व आत्मा से ही ये सब है और आत्मा ही सब है अतो मिथ्या विषयाम गृहि माँ काशी जब वो मिथ्या है तो मिथ्या विषय का विकांशा क्यों करते हो झूठी चीज के विकांशा क्यों करते हो इसलिए झूठी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए सच्चा होता तो भले इच्छा कर लेते नियम विधि माह एवं स्वीक निपात सामान्यार्थी स्वित जो ये निपात है उसका सामान्य अर्थ होने पर भी कश्य स्वित अन्यत्र प्रसिद्धम् कश्य स्वीत इसका अर्थ जो है दूसरे जगह प्रसिद्ध है तद यह न गृह पहले अर्थ में उसको ग्रहण नहीं कर लेते हैं जिसलिए उसको ग्रहण नहीं करते हैं इसलिए अनर्थकम इसलिए अनर्थक का बितर कार्थ में प्रसिद्ध है और वह यहाँ पर गृहित है नहीं इसलिए यहां पर जो है को अनर्थक निपात व्यवहार दृष्टिया आत्मन ये इदम सर्वं शेष भूतम व्यवहार दृष्टि से आत्मन एव इदम सर्व शेष भूतम जडस्य अतो परतंत्राप्ते विषय न आकांक्षा कर्तव्य दो प्रकार का यहाँ पर विचार है आत्मा से ही सब का है और आत्मा के लिए ही सब है इसको ठीक ढंग से समझ क्योंकि जड़ है संघात परार्थत्व जड़ होता है परार्थ अपने लिए तो होता नहीं है तो ये परार्थ है इसलिए जब परार्थ है तो जो है वह आत्मा का ही है वो दूसरी चीज आत्मसत्ता से ही जो है इसका उद्भव है तो इच्छा इसलिए भी नहीं की जा सकती कि जब वो, जब जो है वह आत्मा के लिए ही है तो जो हमारे वस्तु है उसकी क्या इच्छा करती इच्छा तो होती जो अप्राप्त की इच्छा होती है ना अप्राप्त की इच्छा होती है यहां पर एक सिद्धांत समझ करके रखना चाहिए अहम है इदम ईदम इच्छा का विषय बनता है विचार ये करना है इदम के लिए अहम है कि अहम के लिए इदम आपके लिए भोग हैं कि भोग के लिए आप हैं आपका महत्व तो बड़ा है कि भोग का महत्व तो बड़ा है जब आप विचार करेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मेरा महत्व बड़ा मेरे लिए हुआ है मेरे अधीन है मेरे लिए है तो जब मेरे लिए है तो आपका महत्व बड़ा हो गया तो आप उसके पीछे क्यों दौड़ेंगे तो दूसरी चीज ये है कि मुझसे ही उत्पन्न है मुझसे ही उसकी उत्पत्ति मेरे ही आधार पर उसकी सत्ता भी है और मेरे ही आधार पर उसका प्रकाश भी है आपसे वह प्रकाशित है कि आप उससे प्रकाशित है। तो आप हैं। तो आज स्वप्न में विचार करके देखिए सारे पदार्थों की सत्ता आप है और सारे पदार्थों का प्रकाश आपसे होता है क्या भेद है इस समय कोई भेद है आपकी ही सत्ता पर सारे पदार्थ खड़े हैं और आपसे ही सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं पर आप अपनी महिमा को जब भूल जाते हैं तभी इच्छा करते हैं नहीं तो पदार्थ की तो व्यवहार दृष्टि से भी और विचार दृष्टि से भी किसी भी प्रकार जो है वह अपाय पदार्थ की इच्छा की जा इसी को आनंद गुरी लेते हैं कि देखो आत्मा का शेषभूत है आप शेषी हैं ये शेष है आप प्रधान है ये गुण है उसको आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको आपकी आवश्यकता है आपको उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके बिना वो उसका अस्तित्व नहीं है आपके बिना वो निष्फल है क्या करेगा अब मकान आपके बिना क्या करेगा कोई उसको प्रयोजन नहीं इसीलिए मैंने वो बात पहले कह दी अंग की प्रधानता नहीं है अंग का स्वतंत्र कोई फल नहीं है अंग जब मिलता है तभी वह फलवान होता है यदि जो है अंगी के साथ नहीं मिला तो व्यर्थ हो गया के साथ नहीं मिला तो व्यर्थ होगा तो अंगी तो की प्रधानता है अंग की प्रधानता नहीं इसी बात को ये संकेत करना चाहते हैं व्यवहार दृष्टापि आत्मा से ही ये सारा का सारा है शेष भूतम आत्मा का शेष भूत है क्योंकि जड़ जडस परतंत्र था जड जो है वह चैतन्य से परतंत्र है जड़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है बिना चैतन्य को तो उसका अस्तित्व ही नहीं बनता है इसलिए चित परतंत्र अतो अपराप्ती विषय ही ना नाकांक्षा कर सक इसलिए जो है इच्छा का विषय नहीं प्राप्त है अप्राप्त विषय में क्या इच्छा करेंगे इच्छा नहीं करेंगे और ये तो हो गया व्यवहार दृष्टि से कह दिया और परमार्थता तो आत्मयो सर्वम परमार्थता तो आत्मा ही सब है इसलिए आकांक्षा विषय तो परमार्थता तो आकांक्षा का विषय नहीं है क्योंकि आत्मा ही है बाकी तो सब दिखता है हाई नहीं है जब हाई नहीं है तो उसकी इच्छा क्या करेंगे जैसे आप जो है वह कहीं देख रहे हैं खेल और पर्दे पर मिठाई की बड़ी अच्छी दुकान दिखी और बहुत लोग वहाँ पर खरीद रहे हैं रसगुल्ला खरीद रहे हैं जो है वह नमकीन खरीद रहे हैं पर आप जानते हैं कि वहाँ पर कोई मिठाई नहीं इसलिए आप वहाँ खरीदने के लिए जाते हैं कभी हाँ बच्चा नहीं जानता जो होगा वह जरूर रोने लगेगा हट करेगा कि चल खरीद दो वहां पर मिठाई है मिठाई लेना चाहते हैं वो रोएगा पर जो है आप जानते हैं तो उसको मिथ्या है तो अस्तित्व नहीं आप जानते हैं पर्दा तो कोई मिठाई नहीं है ना मिठाई की दुकान है ना मिठाई खरीदने वाले हैं केवल पर्दे है तो वहां पर क्या मिलेगा तो इस प्रकार जो है वो विषय ही बाधित हो गया विषय बाधित हो गया तो उसकी इच्छा क्या होगी तो उसकी इच्छा नहीं हो सकती ये तो प्रभात दृष्टि से और व्यवहार में क्या है कि चित परतंत्र है सारा का सारा जट आपके अधीन है जब आपके अधीन है तो उसकी इच्छा आप क्या करेंगे आप उसकी इच्छा नहीं करेंगे आगम में इसको इस, इस रूप में लेते हैं कि आगम में इसकी प्रक्रिया ये है कि मैं का विचार आप जब करेंगे इसी को कारिका कार ने कहा का, शोधुंजान लिपित हो त्व का आप ठीक जो है एक ही जब भोक्ता आपको सर्वत्र मालूम होने लगेगा एक ही भोक्ता है दो तो भोक्ता नहीं है तो दो ही कोटि हो जाएगी एक भोक्ता कोटि एक भोग कोटि दो तो ही कोटि हो गई ना एक जेतन एक जड़ एक भोक्ता एक भोग और वो भोग भोक्ता के लिए है भोग का अस्तित्व भोक्ता पर खड़ा है तो भोग पराधीन है का स्वतंत्र है तो इसलिए वह उसके पीछे क्यों लड़ेगा उसकी इच्छा पर? तो व्यवहारिक दृष्टि को लेकर के और पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के दोनों दृष्टियों को लेकर के इस पर विचार कर दिया कि माग्र था और स्थूल दृष्टि में इसका अर्थ ये करते हैं कि भाई जगत में जगत का कोई पदार्थ तुम्हारे साथ जाने वाला तुम्हारा होता ही नहीं चाहे कितना मोह आप किसी चीज को कर लो चाहे वस्तु का कर लो चाहे व्यक्ति का कर लो तो अभी शरीर छूट जाए तो आपके साथ जाएगा वो वस्तु तो कोई पदार्थ जगत का होता ही नहीं इसलिए मागृा जब ये तुम्हारा होगा ही नहीं तो इसकी इच्छा क्यों करते हो जगत रूपी धन कश्य किसका हुआ है आज तक किसी का नहीं हुआ है जब किसी का नहीं हुआ है तो तुम्हारा भी नहीं होगा जब तुम्हारा भी नहीं होगा तो उसकी इच्छा क्यों करते हो पहले से अवसर जब प्राप्त होता है तो ऐसा अवसर प्राप्त होने पर इस विचार के द्वारा नियम बना दिया कि जो है वह नियम विधि से भी कर तो दिया और ये भीतर को जो है वह अर्थ करके ये भी वास्तविकता की दृष्टि से भी कह दिया कि आकांक्षा का विषय नहीं है तो क्या आकांक्षा करोगे इसलिए किसी तो की कि मत करो तो ये आपके पास यही यही यही चीज़ है एटम है एटम बम सं का एटम बम यही है कि जिससे किसी भी जो है वह ऐसा को जो है काट देता है तोड़ देगा उसको मन में जो है वह वृत्ति उठेगी और उसको तोड़ देगा इसलिए ये साधना हमेशा करनी पड़ती 24 घंटे की साधना होती सन्यासी की इसीलिए इसकी 24 घंटे की साधना है दूसरा कोई हाई नहीं साधना आसते राम कालम बस इसी में लगे तो तत् चिंतनम तत्कथनम अन्योनम तत्प्रबोधनम तदैक परत्व क्या ब्रह्माभ्यासम भी दुर्भुता तो इसमें वो लगा रहता है इसलिए जो है वह उसकी साधना चौबीस घंटे की है इसी के लिए तो सन्यास है ना अरे सन्यास क्यों है तक पदार्थ कोई तो आश्रम बनाने के लिए सन्यास लेने की जरूरत है क्या तो, तो सफेद कपड़े में भी आप बना सकते हैं बिना सन्यास के भी बना सकते हैं और उसी की शोभा है तत्पदार्थ विविधता सर्व कर्मणाम श्रुत्या विधीयती तब पति को तो श्रुति का विधान करती है पदार्थ के विवेक के लिए तत्व का विवेक तत्व का ठीक अर्थ निर्धारण करके उसका आत्म साक्षात्कार करने के लिए संन्यास का विधान श्रुति करती है इसलिए इसमें जो सावधान नहीं रहेगा सन्यासी तो जिसलिए संन्यास का विधान हुआ उस कार्य में यदि सावधान नहीं है तो शास्त्र दृष्टि से पता नहीं कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा भाई तो जिस कार्य के लिए हमने जो चीज ली अब उस कार्य में न लग करके दूसरे कार्य में लग जाए और उसको भूल जाए तो फिर बहुत बड़ा धोखा है ये तो बहुत बड़ी गलती है फिर उस बात को पकड़े क्यों इसलिए कहती है कि इसी के लिए है इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए थोड़ी सी बात इसमें और हम कर देना चाहते कोई कोई इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि ये लेते हैं ना जो यहाँ पर आता है कि यद किंच जगत्याम जगत ईसावादम सब यंच जगत्यान जगत तीन तेते वो लोग इस प्रकार का अर्थ मानते हैं कि यत जगत्याम जगत्याम मान पृथिव्याम जगत माने भूत बौधिक पदार्थ जितने भी जो है लोक में ब्रह्मांड प्रताह में जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हैं। वो तो उसको में कहते हैं कि वह क्या है कि पर भावोपलक्ष उनका एक संबंध मालूम होता है संबंध इसके साथ अहंता, इसके साथ अहमता तो स्वस्वामी भाव संबंधात्मक सभी पदार्थ ये जो संबंध है यही बंधन होता है अहम ममे संसार शरीर आदि में अहम और तत्सबी में मम यही किसी का नाम संसार कहता है कहता है ये संसार है भाष्यकार भगवान के भी प्रकरण ग्रंथ में आ, आता है यही कि जो है अनात्मन शरीरादौ आत्मबुद्धि तु या भवि सा अनात्मा जो शरीर आदि है इसमें जो आत्मबुद्धि हो जाती है इसी का नाम माया है और तया एव संसार परिकल्पित है और उसी के द्वारा संसार बनाया गया है तो माया क्या हो गई यही अध्याश है अनात्मा शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है तो ये जो स्वस्मी संबंध बना है इसका क्या कर इसका क्या है क्या करना तो लोग इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि स्वा स्वामी भाव जो संबंधों को लक्षित जो जगत है स्वम रूप जो जगत है स्वा स्वामी भाव संबंधों को लक्षित जो जगत है वो जो है उत्तीर्ण त्यक्ति उसको छोड़कर मैंने त्यक्त तो स्वामी स्वा, जो स्वा स्वामी संबंध संबंध संबंध सम, सम, को छोड़ने के द्वारा हेतु बना लेते हैं हेतु हे बनाते हैं कि स्वा, संबंध जो है इसको जो है वह त्याग करके तब जो है भूंजी था माने जो है वह प्रारब्धानुसार प्राप्त काल का जो है वह उसको जो है वह बिताना चाहिए इस प्रकार का तो सभी जगह एक ही चीज जो है वह ध्यान में आती है कि अभ्यास के द्वारा क्या होगा कि जो मन में बैठा हुआ भाव है उसका तिरस्कार हो जाएगा अभ्यास के द्वारा उसका तिरस्कार हो जाएगा और उसका तिरस्कार जब हो जाएगा तब वह आपके बुद्धि में महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो अपने आप वो छूट जाएगा इस अभ्यास के द्वारा यही ये का अभ्यास का जो है वो फल है बहुत चीजें अभ्यास और देखने से हो जाती अभ्यास के द्वारा फिर वह छूट जाएगी दूसरी चीज जो है नाम रूप कर्मा की यही तो जगत है न्याग ना। तो नाम जहाँ त्याग का प्रश्न आता है तो नाम रूप ये फलभूत है साधन भूत कौन है कर्म साधन भूत कर्म है पर नाम रूप कर्म का भक्ति भक्तिशास्त्र वाले जरा दूसरे जगह दूसरे प्रकार से इसका अर्थ करते हैं उस अर्थ को आपने कोई इस प्रसंग में नहीं लेना है पर सामान्य रूप से इसको सुन भी लीजिए तो किसी प्रकार का दोष नहीं तो कहते हैं ईसा हो बस निवासी धातु बस आच्छादने धातु नहीं लेते भक्ति शास्त्र वाले और भक्ति शास्त्र वाले के लिए वह अर्थ उचित पर वेदांत वाले के लिए वह अर्थ नहीं बनता क्योंकि यहाँ तो सारे जगत को एक आत्मतत्व रूप से आच्छादित करना है इसलिए इसको पक्का बुद्धि में रखे भक्ति शास्त्र वाले जो है जिसलिए भेद को लेकर के विचार करते हैं इसलिए नीची कक्षा में इसी प्रकार का उपदेश संभव हो पाता है के तो वास्यम माने बस निवासी धातु कुछ हा निश है ने? क्या क्या है ईशा वास्यम ईश्वर का निवास सर्वत्र जो है वह करने योग्य सब जगह ईश्वर बैठा है सभी जगह क्या बैठा है तो इसकी भावना कैसे बनती है जान लीजिए आप भोजन दे रहे हैं तो क्या क्या समझे वहां पर ईश्वर बैठा ये है हाँ उसका जो है वह ये अर्थ करते हैं कि ये तुमको भान नहीं हो रहा है समझे ना इस ईश्वर भावना के द्वारा बसाना चाहिए ईश्वर को सर्वत्र सर्वत्र ईश्वर बसा है पर तुमको इसका भान नहीं है पर तुमको राम सीय में सब जग जानी राम सी में सब जग को जान तब पर प्रणाम करो ऐसा जान के प्रणाम करो तो किसी को भोजन दो किसी को कुछ दो तो ईश्वर को जो है वह जो है वह निवास कर दिया पूरे संपूर्ण जगत में और ऐसा मानने से क्या होगा कि जो कुछ है वह ईश्वर को समर्पित करो तो किसको समर्पित करोगे ईश्वर को समर्पित करोगे ईश्वर को समर्पित करने के बाद जो प्रसाद बचता है वो प्रसाद रूपेण वो प्रसाद रूप से तुम भोजन करो ये विशेष भोजन करो ऐसे भोजन नहीं कर सकते ऐसे भोजन तेन त्यक्तिन भुंजी था तेन ईश्वरेण ईशावासी में तक गुण ईश्वरे त्यक्ति नी था वो ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित कर दिया गया है ग्रहण करने को कर दिया गया है उसी को भोग तो दो प्रकार का वो अर्थ लिखते हैं ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित ईश्वर के द्वारा जो तुम्हारे लिए विहित अथवा ईश्वर को तुम भोग लगाए तो भोग लगाने के बाद जो उसके द्वारा परिचित जो प्रसाद तक तो तो जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करो ऐसे मत ऐसे भोजन नहीं कर सकते हो ऐसे किसी चीज का उपभोग नहीं कर सकते हो ईश्वर के प्रसाद रूप में उसका करो। और मादा इस भावना को तुम तब जो है निश्चित बना सकते हो जब कोई लालच नहीं करोगे लालच करोगे इन किसी के धन की भी लालच करोगे तो फिर जो है वह गड़बड़ा जाएगा तुम्हारी जो है वह भक्ति जो है वह दूषित हो जाएगी इसलिए तुम्हारे नियम ये नियम है आप किसी के धन की इच्छा मत करो किसी लो दो इस प्रकार की वो लोग संगति बता थोड़ा सा विचार इस पर आज का समय तो होगा थोड़ा सा विचार हम अब बार वहां श्रीमद भागवत की जो कथा थी तो श्रीमद भागवत की कथा में पहले दिन अपने काशिकानंद जी महाराज उन्होंने उसके पहले उपनिषद चलता था ना तो इस विषय पर एक दिन वो बोले थे तो इस विषय पर जो एक दिन उन्होंने कहा था उसको थोड़ा संकेत रूप में कल मैं कहकर के कवा के ओम, ओम शांति शांति शांति, शांति तो कल प्रथम मंत्र का विचार चल रहा था उसमें भक्ति की दृष्टि से बात आई थी ईसा वास्तव के कारण तृतीया ईसा वास्तव मुसलमान यानी ईश्वरीय इसको ध्यान में दिलाकर के आगे उसी प्रसंग में हमने कल एक बात की आप या था कि स्वामी काशिकानंद जी महाराज ने वहां पर से में कुछ बातें कही थी तो उसमें विशेष ध्यान देने योग्य है एक तो ये है कि नाम रूप का तिरस्कार कैसे करना है ईश्वर को कैसे वाषित करना है इसके विषय में उन्होंने कहा था कि देखो परमात्मा के ऊपर एक सच्चिदानंद परमात्मा पर ये जा सारा का सारा जगत कल्पित है नाम रूप ये जगत है और सच्चिदानंद माने अस्थि भाति प्रिय क्या है ये परमात्मा तत्व है ईश्वर तत्व है इसीलिए प्रत्येक पदार्थ में ये पांचों चीजों का भान है अस्ति भाति प्रिय नाम रूप अब ये नाम रूप ऐसा जो है वो चित्त में आकर के बैठ गया है कि नाम रूप ही प्रतीत होता है वो अस्ति भाति प्रिय जो सच्चिदानंद ईश्वर है वह ईश्वर की प्रतीति नहीं हो रही है जबकि सब जगह ईश्वर है साधक को क्या करना होगा ये नाम रूप का बाध करना है और सचित आनंद जो है अस्तित्व तो प्रकाश और आनंद ये जो प्रत्येक जो है कण में अनुचूत है प्रत्येक कण में घट अस्थित्व अस्तित्व अस्तित तो है वहां और प्रकाशित भी हो रहा है भारती और किसी न किसी को सुख भी दे रहा है तो का भी हेतु हो गया तो इस प्रकार ये तीनों अभिव्यक्त हैं और उसी के साथ घट नाम और घट का रूप ही अभिव्यक्त है आदृत करता है ईसा वासम इदम सतम ये सचिद आनंद जो है परमात्मा अस्थिभा प्रिय इससे जो है वह इसको आच्छादित करना है नाम रूप को आच्छादित करना है और जब नाम रूप को हम आच्छादित करने में समर्थ हो जाएंगे कि की जो है वह पर्दा ही है बाकी जो है ये चित्र और कोई चीज नहीं है तो इस अभ्यास की इसी अभ्यास की हमको रक्षा करनी है इसी के द्वारा आत्मा का पालन दूसरी एक विशेष बात उन्होंने बताई पालयथा भाष्यकार भगवान ने अर्थ किया भुंजी था भूंजी था।, था ये विधि है अपूर्व विधि होने से पालय था इसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया यह साधक के लिए विरक्त साधक के लिए विधि है क्या भुंजी था की विधि नहीं हो सकती है क्योंकि वह प्रत्यक्ष सिद्ध है वह प्रत्यक्ष सिद्ध है पर आत्म भावना करने की विधि शास्त्र से ही सिद्ध होगी और यह प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध नहीं है इसलिए तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से इसकी सिद्धि है नहीं और शास्त्र से ही जो है यह विधान जो है मिल रहा है श्रुति कह रही है भूंजी था तो भोग का विधान तो कर शक्ति क्योंकि वह प्रत्यक्ष सिद्ध है तो अपूर्व विधि है कि ईश्वर भावना से जो है वह जो है त्य पाली था त्याग के द्वारा उस भावना का पालन ईश्वर भावना का पालन त्याग के द्वारा नाम रूप के त्याग के द्वारा ईश्वर भावना का पालन ऐसा विधि जो है वह इसको समझ करके और इसमें लगना चाहिए तीसरी चीज एक उनका कहना यह था कि यहां पर एक प्रकरण नहीं है दो प्रकरण है ईसावास यहां पर विधि इसकी है और अगले मंत्र में कुरवन ने वेह कुर्माणी विशेष सतगुण वहां पर जो है उसका प्रकरण अलग है इसका प्रकरण अलग है और ये दो प्रकरण लेकर के आगे जो है ईशावास में दो प्रकरणों का विभाग है और दो प्रकरणों का विभाग दोनों की फलश्रुति अलग अलग फलश्रुति इस प्रकार यहाँ दो प्रकरण समझना चाहिए यहाँ एक प्रकरण नहीं है ये तीन बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी जिसको हमने संक्षेप में इसमें बताया अब आगे का विचार करना यह है कि इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहले जो है मंत्र के द्वारा आनंद गिरी के अनुसार पहले उपदेश हो गया ज्ञानात्मक उपदेश हो गया तत्व तो के समान यह हो उपदेश हो। ईशावासी में तक गुम जो है उपदेश मात्र से किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता है तो तीन त्य तीन भुंजी था ये? ये जो है ये हो गया अभ्यास के लिए और नियम विधि क्या हो गई माग इससे जो है वह संन्यास जो है वह बता दिया तो संन्यास विधि जो है वह यहाँ पर बता दिया और जो है वह नियम विधि बता दिया उपदेश बता दिया ये तीनों जो है प्रथम मंत्र में बता दिया अब इसको लेकर के अगले मंत्र के विषय में हम विचार करेंगे तो अगला मंत्र ये है अगले मंत्र पर तो थोड़ा अवतरण है कि नहीं अवतरण है अवतरण के पहले थोड़ी आनंदगिरी, उस आनंदगिरी को देख ले हम आद्य मंत्रस्य से पूर्वाधे नत्वोपदेशकृत आद्य मंत्र का पूर्वार्ध क्या हो गया पूर्व्य कर्माणि जिजी विशेषुण समान ये हो गया पूर्वार्ध आद्य मंत्र वही हाँ वो ईशावाश जगत क्या जगत ये जो पूर्वाथ हो गया इससे हो गया तत्त्व तत्वपदेश और तृतीय पादेन अपरिपक्व ज्ञानस्य संस विधि तृतीय पाद कौन था तेन त्यक्न भुंजी था ये तीन त्य तीन था इसके द्वारा क्या किया कि जिसका श्रवण मात्र से परिपक्व ज्ञान जिसको उत्पन्न नहीं हुआ उसको सन्यास विधि बता दिया त्याग के द्वारा संन्यास पूर्वक अभ्यास करे तो ये सन्यास विधि उक्त और चतुर्थ पादीन मन ने मा गृक कश्य धनम ये चतुर्थ पद के द्वारा सन्यासी के लिए नियम विधि बता दिया नियम विधि इति उक्त व्याख्या इस प्रकार प्रत्येक पद का व्याख्यान करके संक्षिप्त अर्थम अनुवादत, अब उस अर्थ को संक्षेप करके अनुवाद करते हैं भाष्यकार भगवान क्यों अनुवाद करते हैं उत्तरस्य से संबंधा उत्तर जो है मंत्र के साथ संबंध बताने की इच्छा से वो आगे का जो पूर्व निवे कर्माणी ये मंत्र आएगा उसका पूर्व मंत्र से क्या संबंध बनेगा ये संबंध बताने की इच्छा से पहले पूर्व मंत्र के